शिव पुराण रुद्र संहिता गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले शिव ने कहा गिरिराज मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा पर्वतराज आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा महादेव देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है मैं दुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले अब तुम जाओ शंकर के आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास आती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती नंदेश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनके आज्ञा का पालन करता था जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हें शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है वह वा संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रह सेवा कर करने के लिए स्वीकार कर लिया काली अपने दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती उसे मलती पोछती थी फिर सोलह उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार ध्यानपरायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे यह काली जब तपश्चर्याव्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पाणी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए बुने परमात्मा शिव ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्तिभाव से उनकी सेवा में लगी रही ध्यान ध्यानपरायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे फिर भी पूर्व चिंता को भूलकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा वे काम की प्रेरणा से कालिका रुद्र के साथ सहयोग कराना चाहते थे उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जैसे किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे कामदेव ने वहाँ पहुँच अपने सब उपायों का प्रयोग किया परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया बुनि तप सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया